अब भी कोई कन्फ्यूजन है क्या जतिन ने विक्रांत के आगे पीले रंग का स्का्फ लहराते हुए सवाल किया हम लोगों को किडनैपिंग का केस सॉल्व करना था किडनैपर को पकड़ना था और हमने किडनैपर को पकड़ लिया है और ऊपर से अब रोहन नेगी को भी अरेस्ट कर लिया गया है तो अब बाकी क्या रह गया समझने के लिए कुछ बाकी है क्या अब अरे हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है क्या कौन सी चीज नहीं समझ आ रही है जतिन ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा यार ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरी मीनाक्षी जी ने ये सब किया क्यों रोहन अपनी आधी से ज्यादा सजा काट चुका था अब बस नौ साल बाकी रह गया था उसको जेल से बाहर आने में और उसका तो बिहेवियर भी अच्छा था तो हो सकता था कि वो नौ साल से भी पहले जेल से बाहर आ जाता तो फिर आखिर मीनाक्षी जी ने उसे जेल से बाहर निकालने के लिए ये सब प्लान क्यों बनाया उन्हें रोहन की मुसीबत बढ़ाने के साथ ही खुद को भी खतरे में क्यों डाला उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी हाँ वही चीज तो मुझे भी नहीं समझ आ रही है वहां पर खड़े मिस्टर तलवार ने भी विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा वैसे भी रोहन जेल में दस साल काट चुका था और कुछ ही साल बाद वो जेल से बाहर आने वाला था लेकिन ऐसा करके मीनाक्षी ने ना सिर्फ खुद को परेशान किया बल्कि रोहन को भी मुश्किल में डाल दिया हम्म, बात तो सही है जतिन को भी विक्रांत की बात समझ आ रही थी उसने शक जताते हुए कहा हो सकता है कि मीनाक्षी अब तक सबूत इकट्ठा कर रही थी अपने बेटे की बेगुनाही का सबूत और फिर जब उसे सबूत मिला तब उसने ये सब प्लान किया हो और एक साथ किडनेपिंग करने के लिए और जेल से रोहन को भगाने के लिए प्लानिंग करने में भी वक्त लगा होगा ये सब कोई आसान काम थोड़ी ना था मतलब विक्रांत ने पूछा दरअसल विक्रांत का दिमाग कहीं और चल रहा था इसलिए वो जतिन की बात ठीक से सुन नहीं सका ऐसे में उसने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया मतलब कि हो सकता है कि मीनाक्षी जी को यह पता चल गया हो कि विजय ने ही वो मर्डर किया था और उसने जानबूझकर उनके बेटे रोहन को फंसाया हो मतलब उन्हें इस बात पर यकीन हो गया हो कि असली कतिल विजय ही है इसलिए उन्होंने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए यह सब किया लेकिन दस साल बाद अभी विक्रांत कुछ कहने ही जा रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा वजब का दिन सोचो जरा ये दीवानगी दीवानापन एक मिनट हेलो विक्रांत ने फोन उठाते ही कहा फोन के दूसरी तरफ रितेश था वो अभी भी मीनाक्षी के प्राइवेट डॉक्टर के बारे में पता लगाने में लगा हुआ था विक्रांत सर मुझे मीनाक्षी नेगी का प्राइवेट डॉक्टर मिल गया है रितेश ने काफी उत्साहित होते हुए कहा अरे हम लोग जो बात कर रहे थे ना वो सही निकला मीनाक्षी नेगी इस वक्त बीमार नहीं है जब वो इस प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज के लिए आई हुई थी उनके तीन महीने बाद ही वो चलने-फिरने लायक हो गई थी मतलब कि पिछले दो महीने से वो जानबूझकर व्हीलचेयर पर होने का नाटक कर रही थी वो पैरालाइज्ड नहीं थी मैंने खुद भी उसका सारा मेडिकल रिपोर्ट चेक किया है ठीक है विक्रांत ने बिना किसी प्रतिक्रिया के जवाब दिया दरअसल अभी तक रितेश को ये नहीं पता था कि मीनाक्षी नेगी को अरेस्ट कर लिया गया है इधर विक्रांत भी अभी रितेश के साथ कुछ भी बात करने के मूड में नहीं था इसलिए उसने बिना कुछ ज्यादा बोले ही फोन रखने के लिए कह दिया ठीक है ठीक है रखता हूँ अच्छा सर एक चीज और पता चली फोन रखने से पहले ही रितेश ने और ज्यादा उत्साहित होते हुए कहा क्या पता चला सर वो, वो मीनाक्षी नेगी को एक और बीमारी है उसके प्राइवेट डॉक्टर ने बताया मीनाक्षी नेगी को ब्रेन हेमरेज तो है ही साथ में वो लिफोमा से भी ग्रसित है उसका भी इलाज चल रहा है लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है हा? विक्रांत ये सुनकर सन्न रह गया उसका दिमाग चखरा उठा विक्रांत को इस तरह से हैरानी में देखते हुए जतिन और मिस्टर तलवार को भी कुछ समझ नहीं आया वो दोनों कन्फ्यूज होकर विक्रांत की तरफ देखने लगे अच्छा चलो ठीक है ठीक है गुड जॉब विक्रांत ने रितेश से फोन पर कहा और फिर उसने फोन रख दिया विक्रांत का दिल बैठ गया था ऐसा लग रहा था कि वो किसी बोझ के तले दबा हुआ था इतने बड़े केस को सॉल्व करने के बाद उसे जितनी खुशी मिलनी चाहिए थी अब उसे उतना ही पछतावा हो रहा था विक्रांत को इस तरह परेशान और बुझा बुझा हुआ सा देखकर जतिन ने उनसे पूछा क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं कुछ नहीं विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा लगता है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है शाम के तकरीबन साढ़े सात बज रहे थे और डीएन नगर ब्रांच के सभी इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को सॉल्व करने की खुशी में शहर के एक बड़े से होटल में एक साथ डिनर करने के लिए बैठे हुए थे लेकिन आज की ये शाम काफी मायूसी भरी लग रही थी क्योंकि तो सभी इन्वेस्टिगेटर्स गुम होकर बैठे हुए और सभी के चेहरे पर उदासी का भाव देखा जा सकता था जैसी खुशी पहले किसी केस को सोल्व करने के बाद देखने को मिलती थी वैसी खुशी आज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी सब चुपचाप इस शांत माहौल में बैठकर अपना डिनर खत्म करने में लगे हुए थे जैसे ही मीनाक्षी को और उसकी मेड सुनीता को अरेस्ट किया गया उसके महज आधे घंटे बाद ही पुणे से रोहन नेगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा विक्रांत का अनुमान बिल्कुल सही था रोहन पुणे में उसी फ्लैट में छुपा हुआ था जिसका एड्रेस विक्रांत ने हेडक्वार्टर की पुलिस टीम को दिया था रोहन के फ्लैट पर खाने पीने का इतना सामान इकट्ठा करके रखा गया था कि वो अगले छह महीने तक बिना बाहर निकले रह सकता था। उसकी मां मीनाक्षी नेगी ने रोहन के रहने और खाने का जबरदस्त बंदोबस्त किया हुआ था। जाहिर है उसने ये सब करने के लिए बहुत पहले से प्लानिंग की हुई थी रोहन के साथ ही पुलिस ने अब तक इस केस के चौथे आरोपी यानी के सुनीता के पति रमेश को भी गिरफ्तार कर लिया था इन चारों के अरेस्ट होने के साथ ही अब ये केस खत्म हो चुका था पुलिस अब जल्द ही अपना चार्जशीट बनाकर कोर्ट में केस फाइल करने वाली है ताकि चारों को उनके किए की सजा दी जा सके इस बार चेतन और विक्रांत की टीम ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था बेशक उनके काम से ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा से लेकर हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स तक सभी बेहद खुश थे अब डी नगर ब्रांच को मुंबई पुलिस ब्रांच के सबसे बेहतर पुलिस ब्रांच के रूप में जाना जाने लगा था इस बात से ब्यूरो चीफ मिताली को अपनी टीम पर बहुत गर्व हो रहा था ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा इस बात को अच्छे से समझती हैं कि अब कोई भी केस अगर डीएन नगर ब्रांच के पास आता है तो फिर उसे उनकी टीम जरूर खत्म करके दिखाती है और डीएन नगर ब्रांच की सबसे बड़ी ताकत विक्रांत ही था पिछले एक साल के भीतर ही उसने इतने बड़े बड़े केस सोल्व करके दिखाए हैं कि डीएन नगर ब्रांच हमेशा खबरों की सुर्खियों में बना रहता है अब विक्रांत डीएन नगर पुलिस स्टेशन पर काम करने वाला कोई मामूली सा डिटेक्टिव नहीं रहा था बल्कि अब उसकी गिनती मुंबई पुलिस के सबसे बेस्ट डिटेक्टिव के रूप में होने लगी थी। हालांकि इस वक्त विक्रांत के चेहरे पर खुशी की एक भी रेखा देखने को नहीं मिल रही थी बाकी के डिटेक्टिव की तरह वो भी इस वक्त काफी मायूस होकर बैठा अपना डिनर खत्म कर रहा था वो अभी भी अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था उसके जहन में शायद अभी डी की कही हुई बात घूम रही थी हर जुर्म के पीछे किसी की आंखों से बहा हुआ दरिया भर का आंसू होता है। आज इस केस में भी था जिसने उसके बेटे के लिए उसे जुर्म करने पर मजबूर कर दिया था भले ही अब ये किडनेपिंग केस और जेल से भागने का केस सोल्व हो चुका था लेकिन इस पूरे जुर्म के पीछे की कहानी काफी भावुक मीनाक्षी का से से नेगी अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है तब से तो बार बार विक्रांत की आंखों के आगे मीनाक्षी का चेहरा और उसके पीले रंग का स्कॉफ आ जा रहा था माँ ऐसी ही होती है वो अपने बेटे को दुख में जीते हुए नहीं देख सकती अपने बेटे की खुशी के लिए मां कुछ भी कर सकती है वो अपने बच्चे की खुशी के लिए खुद की जान की भी बाजी लगाने से पीछे नहीं रहती है इस बात को आज एक बार फिर से मीनाक्षी नेगी ने सच साबित कर दिया था अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए और उसे खुशी देने के लिए उन्होंने भी बिना किसी परिवार के इतना बड़ा जोखिम ले लिया था दरअसल मीनाक्षी ने यह सब इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बेटे को बेकसूर साबित होते देखना चाहती थी वो मरने से पहले एक बार रोहन को जेल से बाहर आते देखना चाहती थी इसीलिए उन्होंने रोहन को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो उसके हाथ में था और जो वो कर सकती थी लेकिन फिर भी उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली वो इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि विक्रांत ने उन्हें पकड़ लिया था बल्कि वो इसलिए फेल हुई क्योंकि सच में विजय सेंगर ने टीना गांधी का मर्डर नहीं किया था अगर विजय ने वाकई में टीना का मर्डर किया होता तो आज ये पूरा केस किसी और मोड पर खड़ा होता इस वक्त विक्रांत ने केस को लेकर एक अलग ही थ्योरी बना ली थी उसके अकॉर्डिंग टीना गांधी का कत्ल विजय ने नहीं किया था क्योंकि अगर विजय ने ऐसा कुछ भी किया होता तो फिर वो ऐसी सिचुएशन में जब उसे रोहन द्वारा धमकी दी गई तो वो इतना नॉर्मल नहीं रह पाता भले ही विजय एक्टिंग करना जानता था लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में बड़े बड़े कलाकार भी खुद को नहीं संभाल पाते हैं। विक्रांत सर अचानक से सुनीदी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर अभी जब मीनाक्षी से पूछताछ हो रही थी तो शुरुआत में थोड़ी देर में मैं भी वहां पर थी मैंने सुना कि मीनाक्षी कह रही थी कि टीना गांधी का मर्डर उसने किया है वो बार बार यही बात कह रही थी नहीं वो झूठ बोल रही है राघव ने जवाब दिया जिस रात टीना गांधी का मर्डर हुआ था उस दिन मीनाक्षी पूरे दिन शूटिंग में बिजी थी और रात में उनका कोई लाइव शो भी था मर्डर के टाइम पर उनका ये लाइव शो टेलीकास्ट हो रहा था पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा चुका है हाँ वो तो पता है मुझे सुनीधि ने जवाब दिए वो तो मीनाक्षी जी ये सब इसलिए कह रही हैं ताकि उनके बेटे की सजा कम हो सके अच्छा विक्रांत सर सुनिधि ने फिर से विक्रांत को बुलाते हुए कहा आपको नहीं लगता कि हमें मीनाक्षी जी की मदद करनी चाहिए